गीता तत्व चिंतन महाभारत और उनके रचयिता चरित्र चित्रण की खूबी को भी तो देखिए महाभारत में सैकड़ों चरित्र हैं और इन समस्त चरित्रों के वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए महाकवि की काव्य धारा बहती है साहित्य क्षेत्र में हम उसे बड़ा लेखक मानते हैं जो अपने किसी उपन्यास में सात आठ पात्रों का चरित्र चित्रण कुशलतापूर्वक कर लेता है पर यहाँ तो जैसा हमने कहा सैकड़ों चरित्र हैं और प्रत्येक चित्रण अत्यंत पूर्वक किया गया है इससे लगता है कि महाभारत का लेखक एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक रहा होगा जिसे मानव स्वभाव का सम्यक ज्ञान था और जो सब प्रकार के मानव चरित्रों से परिचित था वह मानव मन की सारी खूबियों और कमजोरियों को जानता रहा होगा तभी तो महाभारत का प्रत्येक चरित्र मौलिक है उसका अपना अलग व्यक्तित्व है वैशिष्ट है तो महाभारत को हमने विश्वकोश कहकर पुकारा है स्वयं महाकवि ही अपने महाकाव्य के विश्वकोशत्व को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं धर्मे चाथे च चा कामे च मोक्षे च चरतर्षभ यदि हास्यति तदन्यत्र जन्हा हास्ति न तत्वचित हे भरतश्रेष्ठ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के क्षेत्रों में जो बातें इसमें हैं वे ही अन्यत्र भी प्राप्त होंगी और जो इसमें नहीं है वे बाहर भी कहीं नहीं मिलेंगी यह कितनी विश्वासपूर्ण घोषणा है माँ महाकवि की संसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार क्षेत्रों में ही बटा है इससे भिन्न और कोई संसार नहीं और महाकवि विश्वासपूर्वक कहते हैं कि जो कुछ इस संसार में है उस सबकी जानकारी महाभारत में उपलब्ध है वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं जो कुछ भी इस विश्व में जानने योग्य है वह सब मैंने इस महाभारत में संग्रहित किया है साथ ही वे यह भी घोषित करते हैं कि महाभारत ही पृथ्वी की समस्त कथाओं का स्रोत है अनाश्रित्य एक कथा भुवि विद्यते आदि पर्व इदम कविवर सर्वै आख्यानम उपजीव्यते आदि पर्व इसीलिए हमने महाभारत को विश्वकोश का नाम दिया क्योंकि यह काव्य है इतिहास है धर्म ग्रंथ है और सर्वशास्त्र संग्रह भी है अपरा और परा दोनों विद्याएं अपने पूरे विस्तार के साथ इसमें विश्लेषित और संयोजित हुई है अन्य विश्वकोशों से महाभारत रूपी यह विश्वकोश एक बात में सर्वथा भिन्न है वह यह कि जहां अन्य विश्वकोश निरस है यह विश्वकोश रस ही रस से भरा है एनसाइक्लोपीडिया बेटानिका निरस है उसे यदि आदि से अंत तक पढ़ने का धैर्य किसी में नहीं है वह मृत है पर महाभारत जीवित संग्रह ग्रंथ है उसे जीवित रसमय सर्वशास्त्र संग्रह ग्रंथ बनाने के लिए भगवान व्यास ने भारत राष्ट्र की माननीय वीर विभूतियों का जीवन चरित्र बुनियाद के रूप में लिया है और इन चरित्रों के आधार पर ऐसी युक्ति से अन्यन्या शास्त्रों का समावेश किया है कि वे बड़े ही सुंदर ढंग से सज गए हैं मानो स्वर्ण के गहने में स्थान रत्न जड़े हों काव्यपूर्ण रसमई एनसाइक्लोपीडिया के साथ इतिहास इतिहास को भी सम्मिलित कर देना भगवान वेद के अद्भुत संपादन कौशल का ही वैशिष्ट्य है